श्री श्रीरामकृष्णकमृत तृतीय पच्छेद ब्रह्मभक्त ब्रह्म सज तथा ईश्वरीवर्णन श्रीरामकृष्ण मज ईश्वरे प्रीतिम आधारम शिक्षस्व तेमणी निमग्नों पश्युष्क उपासुष्माक्रम सजे ईश्वरी तब्दर्णन कथम हे ईश्वर या आकाशतः समुद्रंद्रलोक सूर्यलोक नक्षत्रोकर्ताया अस्माकोजनम सर्वे जन अभीोद्यानम दृष्ट् विस्मता कीदृश पादप कीदृश पुष्प कीदृश सरोवर कीदृश के प्रकोष्ठ कीदृश चित्रमें एक आलोक्य विस्मता है किंतु कव उद्यान स्वामी यहाँ तम अन्वेष्य कति जान अभी, अभी जनमेश व्याकुलेन सता ईश्वरावते तशन तेना सह आलापोन यहाँ युष्मा सह लं वापस दर्शन एकद्देव को वसी शास्त्र न प्रत्यक्ष उद्भास अतिशास्त्र किम ईश्वरोंभ्यते शास्त्रपाठन कवल अस्माबोध किंतु स्वयं मज्जन न क्रीय चेदर्शन न दत्ते मज्जना पर स्वयं ज्ञापय चेत सन्देह अपयति पुस्तक सहस्रकृत पठ मुखेन मुख्य सहस्रश्लोक व्याहर व्याकुलेन सतातत्र तज्जनम न क्रीय से चेत अधर कवल पांडि मनुष्य मोहित श्यसी किंतु तम न श्यसी शास्त्र सकलेन केवलेन केवन किेत कि न भविष्य यथा तस्य कृपा भविद्या सता तदर्थम तदर्थस्व कृपोदर्शन स युष्मा सह आल्यति ब्रह्म सज तथा साम्यम ईश्वर से वैषम्यदोष उपनिया महाशय तत्पा किपरस्म स्वल्प तदा तोश्वर वैषम्यदोषोति श्रीरामकृष्ण तत्क अस्व अशेष किव अभी तशेष ईश्वर विद्यासागर है वचन व्याजहार अवदत महाशय स कि कस्चि अदीक शक्ति कस्मैचि स्वल्पक्ति धत्वान्हम् विभुरू सर्व अंत स्थि मम अथा पिपीलि अंतरे अभी तथा किन्तु शक्ति विशेष अस्ति, यदि सर्वे एव स्यु तदाईवर विद्यासागर से नाम शुवा कथम व्यवस्था आगता तब कि विषाण्द स्फु अन्न वु वि एय अपरस्मा अर्त अतः ती खो एक जन अस्ट ये एकी जान परा भव शक्नो पुनः एताद अस्थ प्रणश्यति यदि शक्ति विशेष न सैन कथम लोका केशवे एवं मान प्रदर्शितवत गीता अस्त यनेकै गण्यो मदया गीतवाद्याद प्रवचन निमित्त वचिदनता जानेह यशिष्टा ऐसी शक्ति अस्त ब्रह्म भक्त उपनशंप्रति यद्य स्वीक्रियतांो श्रीरामकृष्ण ब्राह्मीद जन वाकि विश्वास अनास्था केवल स्वीक कापट्यम त्वं कपटकाच कपट का चर्कमी ब्राह्मक्त अतिशयेन वीड़िता अभूत चतुपरिच्छेद ब्राह्म केशव तथा निर्लिप्तया संसार संसारग पूर्वकेशजने साधन ज्ञान से लक्षण उपनिया महाशय संसार कं त्यक्त श्रीरामकृष्ण नुष्मा कथम त्याग कर्तव्य संसारे ठतत भर्ति पर पूर्व कतिचन निर्जन वासो विधेय निर्जने स्थित्वा ईश्वर साधन करी गृह समीपे निस्थान रचनीय यृह आर आगम्यक दन एव ुक्न प्रताप एते सर्वे जगदु महाशय राग्यो जनकस्य अस्कंराजनक अहम अवदम जनको राजजेती मुखेन व्याहरनाद नव शक्यते। जनको राजा अधो मुख सन् पूर्व निर्जने सह की तपचार युष्मा किंचितिक्रीयता तदा तो जनको राजा राज भवष्य अमुक अंतरन नर्गम आंगल शक्नो तत्क सहसा लिखितुम शशाक, स दरिद्रस्य पुत्र आदो कसि गेहे स्थि तेकम आकाशीत तथा किंचिक आहार महता क्लेशन शिक्षा कृतवा अत इद्म अनर्गल शक्नो केशव केशवशेनाय भूय अभी अवदम निर्जनम न दुरा रोग्यस्य व्याधे कथम उपश सैत् रोगो हि वि किंच प्रकोष्ठे विकारी रोगी प्रकोष्ठे एव उपदंश ंडी तथा बृहदकुंभ तदा रोगोपश कथम सियापंश ंडी इत पश्य वजत मे मुखम सरस जात तिष्ठति समेशा हास्त चेत कि अस्त कामने पुष्च कृते रूपा, भोगवासना उदकुंभ विषयतृष्णा निरवासनासनाच अब विषय रो रोिगृह एक कि विकार रोग सम्यत कचन दिनाच्युत सन्तिेद यंस तीन तीन न स् मणिको नतः प्राप्त पुनः आगच्छति आगछति नास्ति भय तं लब्ध्वा संसारं आगम्य स्थीयत चेत न पुनः काम कांचनाभ्यापकर् शक्य तदा जनकव निर्लिप्त भक्ष्यसि किंतु प्रथम सवधान भाव्यं अतिर्जने स्थि साधना करनीय अस्वस्थवृक्षो यिशु वर्त तदा पीत वेटनी दीये से छागगो यदि नाश्य शु पृथुन मूल चेत न पुनः वेष्टिया प्रयोजन विद्यार मतंगबंधे अ वृक्ष से कोपी अपकारो न कर्म शक्य निर्जने साधन त ईश्वरपादपो भक्तिलाभं बलवृद्धि संसाध्य गृह गसारोषि तदा कामी कांचनाभ्या अपकारो न कर्त शक्य निर्जने दधि प्रस्तूय नवनीय ज्ञान भक्तिप नवनीत सकद मनोप दुग्धा उधीये से तदा संसार रूपे पयसी स्थाप्यते चेत निर्लिप्त सन प्लव क्या किन्तु मन अपरिपक्व दुग्धवस्था यदि रूपे नीरे स्थापय तरी नीर क्षीरमिश्रण सदा मनो न पुनः निर्लिप्ल श्य ईश्वरलाभकते संसारे स्थि एक ऐसा पद्मं पद इस्थास्यति, स्थासी अपरेण कर्म सचीय यदा कर्म अवसर सैद तदा द्वाभ्या दौरपकमल धारियों तदा निर्जनवासो विधेय कवल तचित तथा सेवन विधा उपनिया आनंद सन् महाशय एक अत्युत वचनम निर्जने एव, साधनमेक्ष तदस्र्य महे सहसा जनक जनकराज संजाता श्रीरामकृष्णस तथा समेशा हा संसारग से प्रयोजन नस्त गृह स्थित अभी ईश्वरलाभ कर्त श वचन तत्वा अभी मम शाँति आनंद चं श्री श्रीरामकृष्ण युष्मा त्याग कथम विधाव्युद्ध कर्तव्यम दुर्गे स्थि युद्ध वरम इंद्रियण सम युद्ध क्षुधा तृष्णा शकलन सह युद्ध कर्तव्य युद्ध संसारे ठतत हैर किंच कलौ अन्न गता आहारो न लदाईश्वरादीक विस्मृत भविष्य कश्चन तस्य तस्यां अवदत् अहम त्यक्त्वा ग्छा पत्नी किंचित ज्ञानवती आसी सा अवादी कथम अटाट्या निरतेन भाव्यंर ओदन ओदनस्य कृते दस भवन गमन न कर्तव्य तदा व्रज यद यदि भवत् एकनम युष्मा त्याग कथ क्य गृह वरम स् सौकर्य आहारकते न चिंतनीय स्वर सह सह वासो निर्दोष यदा वस्तु यस्तु शरीरकते एव तत्समीपेसी रोगे प्रादुर्भूते सेवक अंतिकसी जनक व्यास वशिष्ठ ज्ञानलाभा संसारे आसी एंजे अशी दया सचाला अकुव एकको ज्ञान से अपर कर्मण उपनश महाशय ज्ञान जातम इति कथम ज्ञायामी श्रीरामकृष्ण स ईश्वर न पुनः दवीया साक्षा क्रिय के सुनः सुते तदा अधिहृदा क्रियम एवं अंत वर्त यति तेना उपनिया महाशय अहम पापी कथम वदेय मत वर्त ब्राह्मधा पापवाद श्रीरामकृष्ण तदुष्माक पाप तद पापं तथा पापं, पापम एक मन ख्रीष्टीयमत मह्यं कल बायबेलाख्य दत्म किचि पाठ शुतवा त्र त्र कवल एक वचन पाप तथा पापम मैं तम कीर्तन कृतम ईश्वर वरिवा उच्चारित मम पुनः पापम एवं विधो विश्वास आवश्यक नाम महात्म विश्वास आवश्यक उपनिया महोदय कथम ताद प्रत्यय प्रोद्भवती श्री श्रीरामकृष्ण तस्राग्यस्व एव गीते अस्ति, प्रभो विनाग्वाजयाग शक्यसे यहाँग अराग ईदे ईश्वरे प्रीते प्रीति सै तदर्थ तधे रहहसी व्याकु संय क्रंद चार व्यातायां सत्यं अर्थ हानौ सत्यां कृते वृत्ति लोका एक मृताश्रुपती कृते को रोदी ब्रूहि भो